देव भारत सरला ठकराल ये नाम बहुत आम है पर ये शख्सियत नहीं भारत की पहली लेडी पायलट जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में पहली बार प्लेन उड़ाया उनके पति को उनकी सफलता का श्रेय दिया जाता था पर उन्नीस में एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई महज 24 साल की उम्र में वो विधवा हुई पर जिंदगी में सफलता को छूने की आदत नहीं गई बंटवारे के बाद दिल्ली आकर वे एक सफल पेंटर के रूप में सामने आई और उन्होंने ज्वेलरी डिजाइन करना भी शुरू किया और बहुत सी इंडस्ट्रीज में अपनी ज्वेलरी भेजी देशभगत रेडियो सरला ठकराल के जज्बे को सलाम करता है